मिया देशवासीन नमस्कार अद रम नवमी पावन पर्वते राम नवमी पवित्र पर्व देशवासीनाम मम शुभ कामना पूज्य बापू वर्य जीवने रामना राम शक्तियती आसीद प्रतिपल सुसिधम विगतेषु दिन जनुआरी मसे षड्वे दिनाक यदा आसियान देशानां आसीिया देश प्रति अत्र असन तदा स्वियानी स्वीयानी सांस्कृति सह आनीत तथा विषय अतितरा गौरवास्पदम ये तेषु अति सख्यम देशमेव अस्मकम सम प्रस्तुति स्म अर्थ रायण रामा, न केवलम् भारते अपितु तावती मेव मेव अपि तु विश्वस्य अस्मिन् भूभागे आसियान् देशेषु च अद्यापि तावतीमेव तावन्तमेव च प्रभावम् उत्पादयतः अहम् पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः रामनवम्याः शुभकामनाः व्याहरामि मम प्रियाः देशवासिनः प्रतिवारमेव साम्प्रतमपि अहम् भवताम् सर्वेषाम् बहूनि पत्राणि ईमेल् सन्देशान् फोन कॉल दूरभाषा कारण विविध टिप्पणी कोमल ठक्कर्जी माई गोवृत ऑन लाइन कॉर्सेज सद्यस्क पाठा आरंभा निवेदनम अहम पठित भाई आई टी प्रोफेशनल सूचना प्रवि व्यवसायी युग पद संस्कृत प्रति प्रेम दृष्टि मौमु्य मम मनसम दिशि विधीयना प्रयासनाम विषेम सूचय अहम संबद्ध विभाग निरदीशम मन की बात प्रसारण सेोता ये संस्कृत विषय कार्यरता सी तान अन ये विषय मेनम पीशील परामर्शय केण को महोदय सेमर्श से कार्यान्वयनम भवदी बिहार राज्य नालंदा जनपदस्य बराकर ग्राम त्रीमा घन श्याम कुम नरेन्द्र मोदी अभी तज विचारा अलिखत तान अहम अपठम भूम्यंत अपचीय मनम जल स्तर अवता प्रकटिताेण अतितरा महत्वपूर्ण कर्नाटक श्रीमा शकल शास्त्री जी शतरा सुंदर सामंज्यलिखत ययुष्म भारत तदे भविष्य यदा आयुष्म भूमि भविता तथा आयुष्म भूमि भविता भाईता वह भूमौ निवसता प्रत्येक प्राणि विषय चिंत्या्रीष्मत पशु पक्षिणते जल पात्र स्थापय भाव सर्वान्ग्रह निवेदित शकल महोदय सर्वेभ्या भावना सर्वे श्रोतृभ्य योगेश भद्रेश जी बहता आग्रह अस् यद्रमे अहम यूना स्वास्थ्य विषय तैयार संभाषण कुरिया सह आमोति यदेश राष्ट्र साकम तुलना चेत अस्मदीया युवा शारीरिक दृशा दुर्बला योगेश जी विचारयामि यत् साम्प्रतम् स्वास्थ्य विषयम् अधिकृत्य विस्तरेण सर्वैः संभाशिय फिट इंडिया विषये च संवदेयम् तथा च भवन्तः सर्वे नवयुवानः संभूय फिट इंडिया इति अभियानमपि प्रचालयितुम् शक्नुवन्ति विगतेषु दिनेषु फ्रान्स् राष्ट्रपतिः काशी अकरोत् वाराणस्याः श्रीमान् प्रशान्त मिश्रः अलिखत् यत् या तस्याः यात्रायाः दृश्या मनोहरा प्रभाक तथा चासौ तर्वाण चिंरा दृश्य मुद्रिका सोशल मीडिया की साजि स मध्यमु प्रचारय साग्रह न्यवेदय प्रशात जी भारत प्रशासनम तीन चिरा तस्विनेजिक सचारू नरेन्द्र मोदी ऐपीभाजितवत इत परम भाइक् रिट्वीटोचनमूरणं चोरु निज मिभ्य अ प्रेशय चेन्नय अनघा जयेश अपरे चाला एक्सा वॉरियर पुस्तक से पृष्ठभागे मुद्रिता ग्रेटिट्यूड का आलक्ष्य स्वीयान हादकाचारा लिखि मह्यम प्रेश अनघे जयेश अहम् भवतः सर्वान् बालान् ज्ञापयितुम् वाञ्छामि यदेतेषाम् भवत् पत्राणाम् कारणात् मदीया दिन व्यापिनी श्रम झटिति व्यपगच्छति एतावन्ति पत्राणि एतावत्यः दूरभाषा कारणाः भूयस्यः टिप्पण्यः चैतासु यत् किमपि पठितवान् यत् किमपि श्रोतुम् अपारयम् अच्छे बिंदव मम हृदय स्पर्शि वर्तन्ते तुम कवल काून आलक्ष्य वदा चेत अनेक मस पर्यत मततम किंचि किंचि कथनीय भविष्य अद्यतन क्रम पत्रण्यं बालामे वर्तते ये परीक्षा विषय अलिखं ते चवकाश दिलाना ्र संभाजित्रीष्मत पशुपक्षि पेयजल विषय चिंता प्रकटितषक मेलका कृषिचाध्य ये कार्या अशेष देशे प्रवर्तं कृषक भगिनी भ्रातण पत्र जल संरक्षण विषय सक्रिय नागरिक प्रषिता सके यदा मिथाह, मन के बाद तदा प्रभृति वयम मिथ मन की बात प्रसारण से मध्यम सषण कूा प्रभृतिदर्श में अहम अवोक्रीष्मतए पत्र ग्रीष्म विषय सबद्धा परीक्षा तूर्व विद्या मिराम चिंता सत्र फेस्टिवल सीजन पर्वत अस्कं पर्वाणी समुत्सवां अस्मदीयाम् संस्कृतिम् अस्माकीनाः परम्पराश्च अभिलक्ष्य तद्विषयकाणि इमानि पत्राणि समायान्ति अर्थात् मनोगतानि ऋतुना साकमपि परिवर्तन्ते तथा च स्यात् इदमपि सत्यम् यद् मनोगतानि कदाचित् कस्यचित् जीवने ऋतुमपि अपी परिवर्तयन्ति अपि च कथन्न एवम् भवेत् भवन्मनोगतेषु एतेषु भवदनुभवेषु एषु भव उदाहरणेषु एतावती प्रेरणा तावती ऊर्जा एतावत् प्रकारकम् आत्मीयत्वञ्च राष्ट्रस्य कृते किमपि नूनम् रचनात्मकम् करणीयमिति भावो भवति भाव एतानि मनोगतानि भवन्ति एतानि तु अशेष राष्ट्रस्यापि ऋतुम् परिवर्तयितुम् प्रभवन्ति यदा अहम् भवत् पत्राणि पठित्वा जानामि यत् प्रकारेण असमराज्यस्य राज्य करीमगंजक्षा चालक अहमद अली स्व इच्छाशक्ति बल्न नव संख्या काद्यालयान निर्मित अशस्ट अदम्यार्शनम होती यदअम कानपुर से डॉक्टर अजीत मोहन चौधुरी कथा अशृव युट पाथ पाद मगेशु गर्धनानाशुक उपचार कौती निःशुल्क ओषधिम ददा तदा अशंधु भावी अवसरो लयोदश वर्ष पूर्व कालेपचार ना लब्ध एक कोलकाता नगर से भाटक यान चालक सईदुल लस्कर भगिनी मृता सह चिकित्साल निर्माण दृढ़तया सकल यधन उपचार से अभाव कारण मत सैदु स्वय संकल्प पूर्थ गृह आभूषण विक्रीतवां दान मध्यमेन धनम संग्रहीवां तर कैब भाटकित कार यान यात्रा कर्ता अनेके यात्रि उदारतया दान अकुन अभियंत्री पुत्री तोय प्रथम वेतन से समग्रम राशि प्रादावन संग्रह वर्षाण अंततो गत्वा सैदुल लस्करह यं भागीरथं प्रयासम अकोत् सीभा सांत कठोर का पिश्रम कारण तत्कल बल्न कोलकाता पाशे पुनरी ग्रा प्राएत्यिना क्षमता युता चिकित्साल निर्मता जाता अस्ती न्यू इंडिया नूतन भारत सेदेशि महिला अनेकेश संु सत्सु सपाद शत शौचाल वि चाथं महिलायूनम मातृशक् दर्शनम अनेके प्रेरण मम देश अभीये अस्पति भारत मतव्य सन्धारण से दृष्टि परिवर्तिस्ती सुबह सम्न पुस्सर आधीय तदात् पृष्ठभूम भारत एक परि पुषाथ गुप्ता सन विराजते अधुना सूर्णे देश युवज महिलासु पचवर्तिषु निर्धनु मध्यम वर्गीसु प्रति वर्गीसुचु विश्वासोय जागृता यूनम वय अग्रे गु शक् अस्मदीय देश अग्रेस पारयती आशाभ स आत्म विश्वास से सकारात्मक परिवेशो विवर्धिस्ती अयमेव आत्म विश्वास इयम च रचनावृत्ति नूतन भारत से अस्मदीय सकल साकारी क्यनमच विधा मम प्रिया देशवासीन भाव केचन मसा कृषक भगिनी भ्रात्री भ्रातण्ते अतिरा महत्वाधायिन सके अतएव अनेषि विषय का मैं प्राप्ता अस्ए अहम दूरदर्शन से डी किसान चैनल कृषक साकम यहा चर्चा विधीय दृश्याकन मुद्रिक अ आहृत अवलोकयम तथा चाभवामी ये प्रत्येक कृषक दूरदर्शन से डीडी किसान चैनल वाहिकया नूनम संपृक् सैत् सह नून मेना पश्ये तथा चयगा निज क्षेत्र महात्म गाधी आरभ्य आरभ्यू नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री लोहिया महोदय वा चौधरी चरण भवतु वा चौधरी देवी लाल सर्वे कृषि कृषका चेस्य अर्थ व्यवस्थाया जन जीवन से चतम महत्वपूर्ण स्वीकृतव मृत्ति क्षेत्री यवखलाः कृषकाः चैतैः साकं महात्म गान्धिनः कियती प्रसक्तिः आसीत् तद्विषयकाः भावाः तस्य अस्याम् पङ्क्तौ प्रतिबिम्बायन्ते टु फोर्गेट् हाउ टु डिग् द अर्थ एण्ड् टु टैन् द सोयल् इज् टु फोर्गेट् अवर् सेल्स् अर्थात् धरण्याः खननं मृत्तिकायाः च परिरक्षणम् यदि वयम् विस्मरामः चेत् इदम् तु आत्मविस्मरण भविता एवमेव श्री दप वृक्ष वनस्पती संरक्षण से सीचीन कृष्याधार स्वूप चावश्यकता सबल ख्यापय आसत डॉक्टर राम लोहिया अस्मदीय कृषकाण कृते समीचीनम आयम भद्रतरा सेचन सौविध्या चुनश्चे खाद्या दुग्धोत्दना च विवर्धय व्या जन जागृते आवश्यकता व्याहत्त ऊनाशीति तर्षे व्याहृते अ भाषणे चौधरी चरण सिंह नूतनम प्रवि प्रयोक्त अभिनवाचारा अंगीकर् तद्द विषय काश्यकताय कृषका साग्रह अर्थयत नाचि अहम दिल्लिया आयोजित कृष्युन्नति मेलकम अवलोक अगछम त्र कृषक भगिनी भ्रातृ वैज्ञाक साकम मम संवाद कृषि विषय कानेक कृषि सबद्धा नवाचाराण बोध एक मम सुखदाभव आसीद परवाधिककं प्रभावत मेघालय से तषकाण पिश्रम अल्प क्षेत्र फल युत राज्य प्रदर्शनं अकोत् मेघालय से अस्मदीया कषका विगत विर्ष दयावध प्राक्न वर्ष पंचकोत्दन से आभेख्यम प्रमाण इदम प्रदर्शित यद्यम यदा सुनर्धारितहन अस्ती मनसी चकल्प शक्ति प्रवर्त चेत विधा शक्य से एव्वादर्शय पार्य सांत कृषकाण श्रम साहचर्यम प्रवधे साहचर्यवाष्युत् पर्याप्तम विगते मासे मसे कार्यक्रमे अहम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैवोत्दना ई मारकेटिंग पोर्टल अतर्जा विपणन द्वारक वेबसाइट की जाल दृश्यवाहिकवर्तना आवश्यकता ख्यात य ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैवोत्द क्षेत्रत विपणींवत्त तथा विपण सान पर्यत सरलतया प्रापय शक्येत एव एतत पोर्टल द्वारक आरबेच्छा शक्तियाक निर्धारित कालेतम यषका अमुना संयुता लाभान भवे लाभन्वितायु ते चस मगोपरी अग्रेसु मैयानी पत्र अगताह पश्यसम यषकाण् अख्यम एम एस पीति न्यूनतम समर्थन मूल्य विषय अलिखत तथा चे समी यदम तई साध विस्तरण सभाषण कुरिया भ्रातर भगिन् महा आय व्यय पत्रकषके शमीचीन मूल्या प्रदापय महाय विर्णी यूचिता श्रृते एम एस्ूनतम समर्थन मूल्यम तद विन मूल्य प्राएण न्यूना साधक गुणित घोषयते यदि यरेण के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कृते यश्य व्यय संयोज्यपरेशा पिश्रम निरता श्रमिकाण पारिश्रमिक निज पशू वहोस्व भाटकिता पशूनाम च व्यय उपयुक्तस्य बीजमूल्य उपयुक्त उर्वरक मूल्यम उपयुक सेचन व्यय राज्यसर्कारा प्रदत् भूराजस्व मूलधनोपरी प्रदीयम कुसीद यदि भूमिखंडम भाटकिताटक तथा एकद कृषक या्य कचन कौटुंबि जन कृषि कार्य श्रम से योगदान कौती चेह तूल्यम उत्पन व्यय संयोजनीय भविष्य एतदतिरिच्य कृषकाः निज शस्य पाकानाम् समुचितम् मूल्यम् अवाप्नुयुः इति कृत्वा देशे एग्रीकल्च्चर् मार्केटिङ्ग् रिफोर्म् इति कृषि विपणन परिष्काराः अपि अतितराम् व्यापक रूपेण ग्रामस्य स्थानिकाभिः विपणीभिः होल्सेल् मार्केट् इति समग्र विपणीभिः अन्ते च इति विश्व विपणिभिः एते संयोजिताः भवेयुः एतदर्थमपि प्रयत्यते कृषक सीयोत्दा विक्रयाथ बहु नैव नाव गमनीय कृत्वा देशे द्वा विंशति सहस्रम ग्रामीण हट्टा आवश्यक आधार स्वूपेण सीता सी एम सी एग्री कलचुर प्रोड्यूस मकेट् कमीटी ई नैम प्लेटफॉर्म इभ्याम साकमे संयोजिष्येत्र संयोजनमेतादाप्यते सांत कृषका नम अने तादृंशि वृत्ता शूयते यल हेल्थ का भू निरामय पत्रुण अगताज भूमि सूचनाया असारेण शरीवर्तनमुचित मात्रया उर्वरक कीटनाशक उपयुज्य कृषि कृता एवं उत्पादन तो अभीकम युग पद व्यय अपचि विनेश शुकमूत सांतोपस्या अंतर्गत समाप्य क्लैम इत राशि द्विगुणितता जषका विगत चिंता सृषि कार्याण कुरु कौशेयोद्योगयिम आगामी वर्ष तेज द्वि सहस क्य कौशेयोद्योगे अच्छे प्रयोग संवर्धय स विशेष प्रयतिष्य देशे कृमिकोश केंद्राण् सख्याु तो अंधा प्रस्तूयते कृषका कृषि कार्य आरंभा अंत पर्यत कथम की काठि नैवायुला पूर्णमप अवदान अस्शि प्रदीयते नाम आधुनिक बीजा सौविध्या त्भव उत्पाद संरक्षण वावत् सत्येकम पक्षम विशेषावधान पुरस्स अनारतम पिष्क सतत प्रयत मििया देशवासीन सद्यषक विषयक संवाद से अवसर अहम चंपारण स्मृति अो नाम चंपारण भूमि विस्मर् परम पूज्य बापू चरण देशत कर्म शत वर्ष पूर्व अस्मद भू भागा सत्याग्रहाोलनम आरभत यहापू चरण चंपारण भूमत देशं सकल तद्वे स्वच्छ भारत अभियान से अतर्गत सर्वे देशता मोचयि सकल तस्यान से नाम आसत सग्रह यानम वयं प्रवर्ति सहा ग्रह स्वाधीनता अनम शास्त्री जी जई जवान् जय किसान सघोषम उद्घोषित देश से अन्न भंडाराण संेश आत्म निर्भर विधा अस्मदी कृषका सर्वायत त यानम द्राक्श्यता जनांदोलन रूपम वानोत् महात्म स्वप्नम स्वनम साकारय दिशि महती सफलता अगता अन सुध्य सजच्च संभूय कार्यम कुर तफलता सुनिश्चिता सत्याग्रहाोलन से शताब्द पूर्णतावसरे आगामिनी मासे दश अहम चंपारण से पावन भूमि ग्रदृशा स्वच्छता सैनिकनाछा गृह सलनावसो लक्ष्य सेपू चरण सेवनम अग्रेसारयि महत्वपूर्ण योगदान विच्छता सैनिक अस्मदीया स्वा गृहिण सिलैल मस से दशम दिनाका नवम दिनाक सत्याग्रहता आंदोलन से अंतर्गत स्वच्छा बिहार से प्रति ग्राम गौचालना उपयोगाच जानन प्रेरये दृढ़ विश्वसी यदूना प्रयासन बिहार राज्य साकमे अशेष देश पूर्ण स्वच्छता लक्ष्यम अतिशीघ्रा दिशि अग्रेस्य स्वच्छता सबद्ध अपरमेक रोचकं वृतम झारखंड राज्यम राजस्त्री गृह कारक अग्रे भूवा मिस्त्री की गृह कारिका सलन से मध्यम लक्ष महिला शौचालय निर्माण प्रशिक्षितवता महिला प्रदर्शितवत्यह प्रदर्शित यी शक्ति ही, स्वच्छ भारत स्वच्छ शक्ति वर्त तथा ये यदा किंचि निश्चय जातम कुर तत पक्ष कठिन तर पूर्ण विश्राम से नारी शक्त मूयांसी नंसी मम, मम प्रिया देशवासीन वर्षेस्म गांधी साध शति जयंती वर्षस्य से महोत्सव भविता भावता अयम ही ऐतिहासिकवसर है वर्त कत्सवय आयोजनीयच्छ भारत नूनम अस्मदीय सकल एक सपाद शत को देशवासीन स्कं स्कंधम संयोज्य केण महात्म गाधि ने उत्तमोत्तम श्रद्धाजलिपय शक्व किव नव नवीना कार्यक्रमा आयोजयुम शक्य कि अभिनवा पद्धत अंगीकर् पार्य सर्वान्ग्रह कथयाम मै गोव्यम बज विचारा सर्व साकू गा साध शती चिन्ह सोष मंत्रोष्याय का निज विचारा प्रशयंत अस्मा सर्व संभू बापू वरियामीय श्रद्धाजलि प्रदेस्ती बापो स्मृति प्रेरणा आदा अस्मदीय देशोय सुतरा समुन्ने वर्त नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय अहम प्रीति चतुर्वेदी गुड़गांव तह ब्रवी महोदय यथा भवता स्वच्छ भारत अभियान सफलता पूर्ण अभियान विहित कालोय यदय स्वस्थ भारत अभियान अथ्व एक भाई देशवासीनो नागरिक प्रशासना संस्था प्रकारेण सीक अस्मा किंचि निर्दंत धन्यवाद धन्यवाद उचित उक्तवती अहमानोमी स्वच्छ भारतम स्वस्थ भारतम च मिथ पू्य क्षेत्रे अशंशनल एप्रोच्ती पारंपरिककोपक्रमासृस्ट देशे स्वास्थ्य संबद्ध कार्य जात पूर्व येल्थ मिनीस्ट्रीति आरोग्य मंत्रालय दायितूयते स्म त्रे सांत स्वच्छता मंत्राल आयुष मंत्राल रसायन रन कोरक मंत्राल उपभोक् मंत्रालय उताहो भवतु महिला बाल विकास विका वा भवन्तु राज्य प्रशासनानि, सर्वे विभागा मंत्राल स्व भारता कार्या तथा प्रिवेन्टिव हेल्थ निवारणीय स्वास्थ्य सहे एफोर्डेबल हेल्थ निर्वहय स्वास्थ्य अभक्ष्य विशेषावधान प्रदीये निीय स्वास्थ्य सर्वापेक्षा अल्पारघम्पते सरलतम चापी अस्ति। तथा वयम निवारीय स्वास्थ्य समपचर्याय यव जागरूक भवम तावान्ाभ है व्यक्तिश कुटुबा अभी चाजा अभी भविता जीवन स्वस्थ सियाद अस्थ प्रथमावश्यकता स्वच्छता अस्म सर्वरप्रेस ूपेण सनम स्वीकृत अस्त पिणमस्तु अयम संजा युएण विगते वर्ष चतुष्के द्विगुणिता जताए प्रतिशत अशीति मिता संवृत्ता एकच्य सपूर्णे देशे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स से आरोग्य सन्धारण केंद्राण् दिशि व्यापक स्तरी विधीय निवारणीय स्वास्थ्य समपचरियापेण योगाभ्यास नूतन नूतनतया अशेष जगति सवीनम प्रतिष्ठा योगाचनेस वेलने चीती युक्तता सुस्थि चेती दृते प्रतिभूति ददा अस्कूहक परन प्रयास कारण अद्ये योगाचोलन जगति प्रतिगृहम संाप्त ऐषमः जून मासीये एकविंश दिने आयोज्यमानस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य कृते प्रायेण दिनानाम् शतमपि नैवावशिष्यते विगतेषु त्रिषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसेषु देशे जगति च सर्वत्र जनाः अतितराम् सोत्साहम् सहभागित्वम् निरवहन् ऐषमः क्रमेऽपि अस्माभिः सुनिश्चेतव्यम् यद्वयम् स्वयम् योगाभ्यासम् करवाम तथा च मित्राणि कुटुम्ब जनान् सर्वान् अस्मादेव कालात् योगाभ्यासार्थम् प्रेरयेम नवीनैः रोचक प्रकारकैः योगाभ्यासम् बालेषु युवजनेषु वरिष्ठ नागरिकेषु चेति प्रत्येकमपि वयोजुषाम् कृते लोकप्रियम् करणीयम् या दृश्य मध्यमा वैदा माध्यमानी च आवर्ष योग विषय का कार्यक्रमा प्रसारय परोग दिवस पर्यत अगं प्रति जागरूकता उत्पादय शक्य मम प्रिया देशवासीन नाहम योग, देश योग शिक्षक अस्त योग नूनमतास्म केचन कहचन जना रचना धर्म का मध्यम मोग शिक्षक प्रतिष्ठा तथा योगाभ्यास निरतस्य मम थ्री डी एनिमेटेड वीडियोज अृश्य मुद्रिक निर्मित बवद् सर्कम दृश्य मुद्रिक संविभाजय ये युगप आसन प्राणायाना अभ्यास कर्तम पार सात अशेष देशे त्रि सहस्रधिक जनौषधि केंद्रा उद्घाटिता सौषध न्यून मूल्याधारेण उपलब्त प्रयत से अपराण्य नूतना केंद्रा मन की बात प्रसारण से ग्रह ये अपेक्षावत जानून जनौषधि केंद्राण विषय सूचय आयुष्मा भारत योजनागत दश कोटि कुंबा उपचाराथं वर्षे पंच लक्ष्यकाकय भारत प्रशासनम आगोपय संभूय प्रदात समय जना स्वास्थ्य सौविध्या भद्रतरोपचारा चवायु संलक्ष्य विभिन्न राज्यसु अभिनवा एम्स अखिल भारतीय आयुर्ज्ञान संस्था उद्घाट्य प्रति जन पद तय से मध्ये नवीन चिकित्सा महाव्यालय उद्घाट्य पंच विंश्युतर द्वि सहसम वर्षम यवत्म क्षय रोग मुक्त विधा प्रतिजनम एकषयिणी जागृति प्रापय होता क्षय रोगा मुक्ति प्राप्त अस्मूका प्रयास अे सी आयुर्वेद आधतान समुपचारा संवर्धय आयुर्वेद विज्ञान संस्था स्थाप्य ममप्रियाह मििया देशवासी मसे चतुर्दशे दिनेटर बाबा साहेब आंबेड जयंती वर्तते भारत से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू यो हि संविधान सभाध्यक्ष आसी तेन डॉक्टर आकर विषे कथिती संविधान प्रारूपण सीते अध्यक्ष डॉक्टर आस्वस्थ सन्नपरी भाव सोत्ह अकोत्तादर्पणं जन दुर्लभमे नईक वर्ष पूर्व डॉक्टर बाबा साहब आकर भारत से ओद्योगिकीकरण विषय उपस्थापय तस्ते उद्योग तादृश् प्रभावी मध्यम आसत यधनतमो जनोपति लब्धुम पारयती डॉक्टर आद्योगि महाशक्तिपेण भारत विषयकम स्वप्नम अवलोकत तलक्ष्यम अस्मकं प्रेरणा वर्तते सांत भारत वैश्विकवस्थायां प्रभावी बिंदु सुदे बाबा साहब महोदय से दृढ़ विश्वास आत्म निर्भरतायां आसी सात मुद्रा योजना स्टार्टअप इंडिया स्टैंड इंडिया इनिशिएटिव समुपाया अस्मदीयान युव नवाचार प्रवर्तकान उद्यमिश्चर्धय अशीते नवाशी वर्षे यदा भारेलम भू भूमार्ग रेलमार्ग मग विषय एवं अवधेय आसीत तदा बाबा साहब आंबेडकर समद्रस्थनकाना नौकाश्रिया जल मगा विषय उपस्थापय अयम डॉक्टर बाबा साहेब एव आसत यो हि जल शक्ति राष्ट्र शक्तिपेण अभी जल मगा पोता कृते ऐतिहास प्रयास विधीयते वयम शासनस्य से प्रत्येक क्षेत्रे सहकारी संघवाद सीय सहकारितादीना मंत्र अंगीकृतव सर्वाधकम महत्वाधायद याबा या साहेब आक पश्चर्तिना वर्गेण संयुक्ता मादृश सदृशा कोटि कोटि जनाना प्रेरण स्रोतस्वेन विराजतेन अस्मभ्यं प्रदर्शित युनत नईत आवश्यकम ये कचन महति समे जा दृष्टुम तीन चीकर्तम सफलाश्च भव अर्हंप जातम यदाने जॉक्टर बाबा साहेब आ उपहार्तिनम विधा प्रात भव प्रयासा कृता यधन से पश्चर्ति कुटुंब से सुत सुनति नैवाप्नुयात जीवने किंचिदी उपलब्धुम शक्या न्यू इंडिया इतभव भारत सेपम सुतरा पृथगस्ती एक ताद भारत यदि आस्ती निर्धनाना पश्चर्तिना डॉक्टर आकर जयंत अवसरे एप्रैल मसे चतुर्दश मस से पंचम दिनाक ग्राम स्वराजा भीयानम आयोज्य अस्तर्गत सम्रे भार्ड ग्राम विकास निर्धन कल्याण साजिक न्याय चेती अभिल्य पृथक् पृथक् कार्यक्रम आयोज्य अरंधे यद सोत्साहं सोत्साह अभियान सहभागिवेयु मम प्रिया देशवासीन आगामु कचि दिन अपरे अनेके समुत्सवा भविष्य भगवत महावीरस्य से जयंती हनुम्जय वैसाखी भगवत भगवतो से जयंती दिन मेंपस्या त्याग स्मृति दिन अस् अहिंसायांदेशवाहक भगवत महावीर से जीवनम दर्शनमच अस्मा सर्वान्ततम प्रेरयता महावीर जयंती आलक्ष्य सर्ववासीनाते शुभ कामनातरा ईस्टर चर्चावसरे प्रभो ईसा मसीह से प्रेरणादायीन उपदेश स्मर्ो हि सर्वदा मानवताय शान्तेः सद्भावस्य न्यायस्य दयायाः करुणायाश्च सन्देशम् प्रादात् एप्रिल् मासे पञ्जाबे पश्चिम भारते च वैसाखी समुत्सवः आयोजयिष्यते तर्हि तेश्वेव दिनेषु बिहारे जुडशीतल शीतल सतुआेति असमराज्ये बीहू अपरतः पश्चिम बङ्गाले पोयला च हर्षोल्लासौ सततम् विराजिष्येते इमानि सर्वाणि पर्वा कथं कथम, कथम रीतिया अस्मदीय क्षेत्र अवखल अन्नदातृ संबद्धा सके एक पर्व मध्यम वयं शकोपलबिपेण प्राप्य कृते प्रकृतये धन्यवाद अर्पया एते शाम, भवन्तु पर्वण उत्सवाम भिन्ना पर सद भारत विधतासुता संस्कृते पोषण पल्लव पुनरेकद्येभ्य भावीना सर्व समर्भे भूरी भूरी मंगल कामना भूयांसो धन्यवाद